सांसारिक फल सिद्धि रे एवं बबतु ये सब अलग अलग उपासना करने से सांसारिक फल है सांसारिक फल मुक्ति ही कस्य उपासनावती इनमें से, उपासना इन से किसकी उपासना से मुक्ति होगी इत्याशं ज्ञान व्यतिरेक के नी न बोती ज्ञान के बिना और किसी से मुक्ति नहीं है हम परम ब्रह्म नित्य साक्षातकार होने से ही मुक्ति बाकी सब साधना है सांसारिक फल अंत कर लिए के बिना ज्ञान नहीं होगा वा अंतरशुद्धि आवश्यक है किंतु ज्ञान ज्ञान मुख्य मुख्य बिना नहीं ना भी नहीं मुक्तिस्तम्य बिना बिना बिना यथा यथा यथा चान्यथा प्रबोधम विनाबोधम बिना यहाबोधम विना स्वन नीयते सपना देखते हैं सपने में कुछ कुछ देखते हैं कोई रोता है कुछ कुछ दुखी होता है जगह बिना सपना बोध सपना नष्ट होता है जगह जगह तो सब समाधान हो गया सपना प्रपंच में जो कुछ है दुखी था जग जाने पर फिर कुछ करना पड़ता है सपने में देखा मकान टूट गया हाथ पैर में कुछ हो गया जगने के बाद कुछ दवाई लगाना पड़ता है तो जग गया पूरा हो गया इसी प्रकार ब्रह्म तत्व से ज्ञानाद मुक्तिस्तु ब्रह्म तत्व से ज्ञानाद ज्ञान से ही है अन्य किससे नक्ति नहीं है मुक्ति का साधन क्या है ज्ञान किसका ज्ञान है द्राम। द्राम। मुक्ति ज्यान, ब्रह्म मुक्ति ज्ञान ब्रह्म ज्ञान कैसे ब्रह्म ज्ञान होगा अहम अस्म ब्रह्म ही ब्रह्म ऐसे ज्ञान से मुक्त है उसके बिना अन्य मुक्ति न जिस प्रकार दृष्टान दे दिया स्वप्रबोधम भी ना अपने जगने दूसरा जग गया आपके स्वप्न समाप्त हो जाएगा अपने जगने पर ही स्वस्व यथाहीते बनता है नष्ट होता है यक हो गया सार्वधातु और घूम आस्था गा पाजा हो जाएगा सपन यथाहीते त्यज्य तत्व दृष्टान्त मबोधम स्व जागरण स्व निद्रा कल्पित स्वप्न यथा न निवर्तते अपने जगे बिना निद्रा से कल्पित स्वप्न ही स्वप्न जो दिखता है अपने निद्रा कल्पित है यथा न निवर्तते तथा ब्रह्म तत्व ज्ञान के बिना ज्ञान मंत्र कल्पित स्वसंसार न निवर्तते ब्रह्म के अज्ञान से कल्पित है संसार ब्रह्म के ज्ञान से नष्ट होगा जिसके अज्ञान से कल्पित हो उसके ज्ञान से नष्ट होगा उसके बिना न निवर्त अंतरेण क्या भी होती नहीं, नैव हृतीया न दैत निवृत्तिलक्षण मुक्ति स्वप्न दृष्टान्त न तत्वबोध साध्यत्व विधानम अनुपन्नम द्वैत निवृत्ति हे लक्षण मुक्ति द्वैत की निवृत्ति स्वप्न दृष्टान्त दे करके तत्वबोध साध्यत्व अभिधान मुक्ति तत्वबोध साध्या है मुक्ति में तत्वबोध साध्य तो ऐसा जो अभिधान कथन किया अनुपन्न प्रमाणिक ठीक नहीं है क्यों ठीक नहीं सप्न का तो नाश होगा जगने पर स्वप्न मिथ्या है निवृत से द्वैत से स्वप्न ज्ञान से द्वैत की निवृत्ति होगी जैसे जगने पर सपन प्रपंच की निवृत्ति होती है सपन प्रपंच की तो निवृत्ति हो जाएगी ये जो निवृत्त द्वैत प्रपंच दिखता है ये क्या स्वप्न जैसे है इसका नाश कैसे होगा ज्ञान होने पर शंका कहते है द्वैत स्वप्न जैसे नहीं है निवृत्य द्वैत से संख्य शंका करने वाला कहता है ज्ञान से जिसकी निवृत्ति आप कहते हैं मुक्ति देत वो है मुक्तिवृत्तिवृत नहीं है इतना सत्य है ज्ञान से कैसे नष्ट होगा सर्प सत्य है आपके पीछे है उसको देख लिया नष्ट हो जाता है तो ये द्वेत का नाश कैसे होगा द्वैत की के निवृत्ति कैसे होगी ये शंका कहता है पूर्व पीछे ब्रह्म से ब्रह्म की होती क्यों होगी इतना अन्यथा ग्रहण रूपत्व ऐसे लगता है सपने में आज कुछ देखा काल कुछ देखते कुछ देखते हैं अलग अलग दिखता है सब मिथ्या है और जागृत में यह मकान काल देखा था आज देखे तो काल भी देखो दस साल पहले था अभी भी है तो जागृत प्रपंच तो सत्य है सपन प्रपंच मिथ्या है निश्चय है ना नहीं जी। तो ये वस्तु तो जो विचार नहीं करेंगे ऐसे लगता है सपना में भी कभी कोई देखता है देखता है यहाँ इतर गया तो समुद्र पड़ गया समुद्र कोई पूछता है समुद्र किसी यहां से खास है तो समुद्र नहीं था वो तीस साल उम्र के व्यक्ति बोलता है क्यों यहाँ तो समुद्र में पचास साल से देख रहा हूँ पचास साल से रोज आके मैं स्नान कर रहा हूँ सपने में बोलता है बोल सकता है ना नहीं वो समझता है ना नहीं सत्य जो दिखता है बिल्कुल सत्य लगता है यहाँ समुद्र जागृत में यहाँ समुद्र देखते तो तो समुद्र आ गया और सपने में समुद्र देखते समय क्या लगता है ये समुद्र है रोज हम स्नान करते दूसरों को बताते पचास साल से मैं स्नान कर रहा हूँ तीस साल उम्र वाले कहता है साल से मैं यहां तो सपने में भी जो आज दिख रहा है वो पचास साल से देख रहा है कह रहा है ये नहीं कि आजकल आज काल आ, आज़े, आज़े, आ, अलग ये नहीं देखते समय इसे लगता है कि हम बहुत दिन से देख रहे हैं इसी प्रकार जागृत काल में आपको लग रहा है मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ कुटिया में मैं इतने एक साल से दो साल से आ रहा हूँ आपको लगता है सपने में भी ऐसा लगता है पचास साल से हम समुद्र में स्नान कर रहे है इसे भी लगता है ऐसे देखते समय ऐसे लगता है वस्तु तो स्वप्न और जागृत में दोनों में बराबर है अन्यथा ग्रहण में क्या है अग्रहण ब्रह्म का ज्ञान या अज्ञान है और जब जागते हैं सपने में क्या दिखता है अन्यथा ग्रहण अन्यथा ज्ञान अन्यथा अन्य प्रकार ये दोनों है विपरीत ग्रहण विपरीत ज्ञान देखो अन्यथा ग्रहण रूपत्व ना सप्न तुल्य समस्ते जैसे सपने में अन्यथा ग्रहत्व है अन्यथा ज्ञान है जागृत में भी ऐसा अन्यथा ज्ञान है जो कूटस्ताप का स्वरूप उसका ज्ञान जागृत में होता है उसको छोड़कर के अन्य ज्ञान होता है स्वप्न में जैसे अन्य ज्ञान जागृत में उसमें प्रमाण सुतम स्वप्न माया मातरम ये तीनों सुसूप स्वप्न मात्रम, मातम ये जागृत स्वप्न सुसूत तीनों माया मात्र है सुसुप्तम अज्ञान सौमय और माया मातम मिथ्या है कोई वास्तव नहीं ब्रह्म तो है जैसे स्वप्न ब्रह्म है देखते समय सत्य लगता है जागृति वैसा ही अन्यथा ग्रहण है देखते समय सत्य लगने पर भी सर्पम राज्य में सर्प दे जो भाग रहा है वो सर्प को सत्य मानता है सर्प मानता है, है तो दौड़ता है भाग कर करके सत्य दरत दर तो सत्य सर्प है सम ऐसे हु इसी प्रकार जागृत प्रपंच को कोई सत्य को मानेगा तो सत्य के हो जाएगा मान्य से हो जाएगा वास्तव हे तो होगा मानते है जैसे स्वप्न के समय भी आप सत्य मानते हो इसे जागृत सब सत्य मानते हैं। वस्तुतः तो जाग्रत और स्वप्न दोनों में अन्यथा ग्रहण रूप स्वप्न तुल्य तो समान ही। त्रय तीनों में अज्ञान तीन अज्ञान है वही अज्ञान जाग्रत सपने में भी और स्वप्न है अन्यथा ग्रहण माय मात्र अभि तत्वा तो के द्वारा कहा गया यह तो श्रुति प्रमाण से निश्चय करके विचार करके ज्ञान होगा प्रमाणी श्रुति कहते मिथ्या है ये सब स्वप्न तु अद्वितीय स्वप्नो ब्रह्मत स्वनोयखि जगत ईश जीवादिपेण चेतना चेतना अद्वितीय चेतनात्मक चेतना चेतना, चेतना जगत चेतना अद्वितीय ब्रह्म तत्व अयम स्वप्न अखिल जगत अय स्वप्न अवन ये, ये सपना है। सारा जगत ईस जीवादिपेण एक एक जीव इसमें चेतन कौन अचेतन कौन ये धुन ईस जीव आदि आदि शब्द अचेतन ईश्वर जीव दोनों तो चेतन है आदि ई जीव आदि से आकाश आदिभूत अचेतन है सारा जगत है चेतन अचेतन अचेतनात्मक कुछ चेतन है कुछ अचेतन है ईस जीव तो चेतन है आदि पर से आकाश आदिभूत अचेतन है यह सारा जगत स्वप्न है किसमें सपना अद्वितीय ब्रह्मतत्व जिस प्रकार एक ही आकाश है एक चैतन्य चेतन आत्मा है ब्रह्म तत्व सब के अंदर और बाहर एक ही जिस प्रकार स्वप्न में आप सो जाने पर इंद्रिया काम नहीं करते हुए अंतकरण में है अंदर आंख बंद करके आप सारा प्रपंच देखते हो एक निद्रा दोष से सारा प्रपंच आपको दिखता है एक निद्रा दोष से आप स्वप्न में प्रपंच बनाते हो दिखता है उसमें आकाश जैसे आप भी दिखता है इतने बड़ा दिखता है छोटा दिखता है सपन में सपने में सपनेहाड़ इतने बड़े पहाड़ दिखता है छोटे छोटे पहाड़ इतने बड़े दिखता है ऐसे पूरा जैसे जागृत में दिखता है निद्रा दोष से सारा प्रपंच आपको दिखता है इसी प्रकार यहाँ अज्ञान के कारण सारा प्रपंच आपको दिखता है अद्वितीय ब्रह्म तत्व अद्वितीय ब्रह्म तत्व में सारा जगत स्वप्न जैसे आप में प्रपंच सपना प्रपंच है इसी प्रकार आपका वास्तव स्वरूप जैसे जागृत अवस्था का शरीर आपका वास्तव शरीर स्वप्न में वो दिखता है सपने में एक स्वप्न कल्पित शरीर बनता है जो व्यवहार करता है जिसका पैर कभी टूट जाता है हाथ पैर होता है ना सपने कोई टूट गया दिखता है और अपने सोयाव शांत है खटके पर और सपने में भूख प्यास कभी कपड़ा फट गया कभी गिर गया हाथ पैर टूट गया इस होता है इसी प्रकार आपका जो वास्तव स्वरूप शांत है वही अद्वितीय प्रमण तत्व ही जैसे सपने में आपकी जागृत अवस्था भूल जाते हो ज्ञान रहता हो सुनो नहीं खा पी करके आनंद से दरवाजा बंद कर सोया और सपने में से याद रहता है की खा पी करके दरवाजा बंद करके कुटिया में सोया इसे याद रहता है उस समय सपने देखते हैं तो हम अन्य जा रहे हैं पहाड़ के ऊपर पैर है गिरते है कहीं मरु में चारे भूख प्यासे ऐसे सपने देखते उसमें याद रहता मैं खा पी करके दरवाजे बंद कर सोयाद रहता है अपने स्वरूप के ज्ञान नहीं होने से कुछ ना कुछ दिखता है ठीक इसी प्रकार आपका जो वास्तव स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म तत्व है उसका ज्ञान नहीं होने से यह सब दिखता है जैसे आपका सपने में सपन शरीर बनता है और बाकी सब दृश्य दिखते हैं, सारा सपना जो आपके अंदर है आपका सर्व भी आपके अंदर दृश्य भी आपके अंदर किन्तु अपने एक शरीर का आपके शरीर एक बनता है कल्पित तो होमान तो बाकी मेरे से भिन्न दृश्य है कोई चेतन है कोई जड़ है कोई शत्रु है कोई मित्र है ठीक इस प्रकार एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व है वो आपका स्वरूप ही उसके ज्ञान नहीं होने से ये सारा प्रपंच दिखता है सारा प्रपंच नहीं होने से अपने अपने एक एक शरीर महाम बुद्धि करते है महाम बुद्धि करने से मेरे से भिन्न स उदृश्य कोई जड़ है कोई चेतन सारा ब्रह्मांड दिखता है अद्वितीय ब्रह्म तत्व अहम स्वप्न ये स्वप्न ही ये अकलम जगत जो दिखता है ये स्वप्न ही यही ई सजीवादि रूपेण ईश्वर जीव जड़ चेतन रूप से सारा जगत चेतना चेतनात्मक है ईश जीवादिपेण वर्तमान चेतना चेतनात्मक यद अखिल जगत जो सारा जगत है अयम अद्वित ब्रह्मत स्वप्न अद्वितय ब्रह्मतत्व ये स्वप्न योजना बताया ओम <chuckle> जीव ब्रह्म है ईश्वर जीव ईश्वर देखो शंका करता ब्रह्म अभिनय जीव ब्रह्म से अभिनय या ईश्वर ब्रह्म से अभिनय कोई नहीं जीव ब्रह्म से अभिनय या ईश्वर ब्रह्म से अभिनय दोनों अभिन नहीं भिन्न है <laughs> अभिनय नहीं हाँ अभिनय दोनों अभिनय देखो ई सजीव ब्रह्म कीवन ई सजीव ब्रह्मा कहू सजीव तय हो कथम जगत अंत तो जो ब्रह्म से अभिनय ईश्वर जीव है जगत के अंतर्गत कैसे होगा यहाँ का ई सजीवादिपण चेतना चेतनात्मक जगत जगत के अंतर्गत ईश्वर जीवों को रखकर बताया वह तो ब्रह्म से अभिन्न जगत अंतपाती कैसे होगा इतना माया कल्पित तो जगत अंतपाती तुम त्या ईश्वर जीव माया कल्पित है उपाधि औपाधिक वस्तु भी नहीं उनका लक्ष्यार्थ है ब्रह्म से अभिन्न वाच्यार्थ माया कल्पित जगत के अंतर्गत है आनंदमय विज्ञान मयर जीवक मयया मायाया कल्पिता वेतो विज्ञानमेष्च आनंदमय ईश्वर जीव कौ आनंदमय ईश्वर माया कल्पितया कल तो माया से कल्पित हे जीव और ऋश्वर ताक अजीव ईश्वर के द्वारा सब कल्पित हो गया पहले माया से जीव ईश्वर कल्पित हुए उसके पश्चात जीवराभ्याम सर्व प्रकलितम ताभ्याम का क्या अर्थ है ताभ्याम सर्व प्रकलितम एक सर्वं प्रकल्पितम् ये गया उत्तम तत्र कलम इत आकांक्षाएं आह किससे कितने कल्पना हुई कल्पना की किसने शका हमसे कहते हैं क्षणादि प्रवेशान कल जातिदिमु संसारो जीव कल ईश्वर के द्वारा श्रिष्ट है जगत सृष्टि के पहले ईश्वर ने ईक्षण किया तद्छत बहुश्याम प्रजा स इच्छत लोकानुसुज इत्यादि श्रुति है पहले इच्छान करके संकल्प करके फिर पूर्व सृष्टि कर्म विचार करके आगे सृष्टि करते हैं फिर बना करके जीव शर् बना करके उसमें स्वयं ईश्वर प्रविष्ट होते है तत्सृष्ट तद तदेव अनुप्राविशत सर्वना करके सृष्टि करता ही जीव रूप से प्रविष्ट है ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान प्रणमे दंडवत भूमा वास्ता चांडा गोखरात जीव रूप से ईश्वर प्रविष्ट है सबके शरीर में ईश्वर जीव कलया प्रविष्टो जीव रूप प्रविष्ट से प्रविष्ट ईश्वर भगवान सर्वत्र भगवान इसे समझ करके प्रणमे दंडवत भूमो दंडवती जैसे शास्त्रा प्रणाम करे आ गो खरा स्व चाण्डा खर सब को प्रणाम करे सर्वतर परमात्मा है प्रणाम नहीं कर पाए तो कम से कम मन से तो प्रणाम करे सर्वतर परमात्मा है ईश्वर जीव कलया प्रविष्टो भगवान ईश्वर जीव कलया प्रविष्टो भगवान ईश्वर जीवको भगवा प्रणमे दंडवत भूमा वास्वचांडा गोखरात ईश्वर ईक्षण करके जगत बना करके ये शरीर में स्वयं प्रविष्ट होते हैं ईक्षण आदि प्रवेश सृष्टि ईश न कल्पिता ये इस सृष्टि ईश्वर कल्पित है ईक्षण लेकर के प्रवेश करने तक और जीव क्या करता है जागृत आदि भी मुख्यांत जागृत सपन लेकर के साधन श्रवण मन निधि करके, करके मुख्य तक कर संसार जीव कल्पित जागर से लेलना जन्म मर्न संसार सब जागृत तो प्रपंच पूरा सपना प्रपंच मुख्य संसार जीवेन कल्पित ईक्षण आदि स इच्छत लोकाज परमात्मा ने से ईक्षण किया संकल्प किया लोक की सृष्टि करू आया एक द्वारा प्राप्त इसी मार्ग से प्रविष्ट हुआ परमात्मा ने अ्रुत्या प्रतिपादिता सृष्टि ईश्वर कर्ति कायी वो सृष्टि का कर्ता है ईश्वर ईश्वर कर्ता सृष्टि त्रया जीव का तीन स्थान जागर सपन सुधिक से लेकर के स एतमे पुरुष ब्रह्म तत्म अश्यत जीव इसको पुरुषम ब्रह्म तमम ता तमम तनु विस्तार से निष्ठा करेंगे तनेगा फिर तम प्रत्यक करना ता ता एक तकार ता ता तर कर के प्रयोग तथा तम व्यापक तम ये पुरुष व्यापक अपरिचिन ब्रह्म को अपश्यत साक्षात्कार किया जीव तो ब्रह्म स्वरूप हो गया मुक्त हो गया इत्यन्तया प्रतिपादित संसार जागृत अपने से, से, से लेकर के ब्रह्मज्ञान उसके बाद मुख्य ये संसार द्वारा प्रतिपादित तो संसार संसारो जीव कर्तृक जीव कर्ता ये से संसार से सारो जीव कर्तृक इत्यथ तह, संसारो इस ब्रह्म इसे कौन वा? ब्रह्मा शुद्ध, शुद्ध। जीवर का लक्ष ही ब्रह्म कल्पित एव नम्मा पारिक जीवेश्वर तत्व विप्रपत्ति कूत्य ब्रह्म ही पारिक मैारहित असंग शुद्ध है उसमें माया के कारण ही जीव ईश्वर आदि कल्पना है ब्रह्म ही शुद्ध है, तो फिर विभिन्न वा, मतवाद वाले जीव ईश्वर जीव को कोई कुछ मानता है कोई कुछ मानता है कोई अणु कोई महानु कोई मध्यम ईश्वर के विषय भी में विभिन्न मतभेद इसमें बताया इतने विवाद क्यों है ऐसा शंका का अनुसार्ञान शून्य सुति सिद्ध जो तत्व ज्ञान सिद्ध जो तत्व अद्वितीय ब्रह्म है इसमें सब कुछ अध्यस्ते माया से ये तत्व ज्ञान नहीं होने से विभिन्न विवाद है जीव के विषय में ईश्वर के विषय में विभिन्न प्रकार विवाद मतवाद है अद्वितीय ब्रह्म तत्व मसंगम ते जीवर माई कयोर कलह ये ब्रह्म तत्व अद्वितीय है असंग है असंग होने से अध्यस्त का संबंध उसमें है ही नहीं सारा प्रपंच अध्यस्त है मरुहम में जल होने पर मरुहम गिली हो जाती है नहीं अध्यस्त का संबंध अधिष्ठान के साथ नहीं होता है ब्रह्म तो तद्वितीय है असंग है उसको तभिन्न तो मत वाले उसको नहीं जानते है और माई के और जीवेश्वर वृथे व कलहम यू हो जीव ऐश्वर दोनों माई का है जो माई का वस्तु है उसके पर कलह करते है माया से ही जीव माई का जीव ईश्वर में व्यर्थ ही कड़ा करते है पारमार्थी तत्व को नहीं समझ करके माई के वस्तु में झगड़ा कल राज्य में दिखता है कोई कहता सर्प दूसरे कर नहीं, नहीं। तो माला है दूसरे कहता माला कहा है ये तो एक लाठी दंड है और कहता नहीं लाठी नहीं मिट्टी में कोई इसे रेखा खींच लिया वो कहता तो नहीं नहीं और पानी चल रहा है <laughs> हे रजू हे उसके तत्व को नहीं जाने पर सर्प माला दंड भू जलधारा कितने लोग कल्पना करते हैं सब विवाद है तो कौन ठीक बोल रहा है सर्प कहने वाले या भू कहने वाले या लाठी कहने वाले सब भ्रांत है और जब रजू को समझ लिया सब समझ सर्प भी चला गया लाठी भी नहीं है माला भी नहीं है जल भी नहीं है इसी प्रकार है अद्वितीय ब्रह्म तत्व को नहीं जान करके ये का जीव ईश्वर के विषय में बड़ा झगड़ा बहुत मतभेद माइक में सभी पारमार्थिक अद्वितीय ब्रह्म तत्व उसमें कोई विरोध नहीं है ये वेदांती जो ईश्वर जीव एक कहते हैं ये वाचार्थ को लेकर एक नहीं कहते है वाच्यार्थ दोनों कल्पित है लक्ष्यार्थ शुद्ध चैतन्य नहीं श्रुति स्पष्ट कहती सदैव समय अगर आसित एक में वित्वीय साथ ही अद्वितीय ब्रह्म था एक अद्वितीय सृष्टि के पहले सर्वम खरी उदम ब्रह्म, ब्रह्म ही है ब्रह्म शत्रु तो नहीं है सर्वम ब्रह्म का तो सर्वं नास्ति किंतु ब्रह्म है ये बाद समिकरण है जैसे जिसको कल रात को चोर समझ करके डर करके दरवाजा समझ कर सो गया और सुबह देखे कि चोर नहीं है कि पेड़ का कटा हुआ स्थानु है दूसरे को बोलता है चोर स्थानु क्या कहता है चोर स्थानु है चोर सानु कैसे होगा जिसको हम चोर समझे वो चोर नहीं किन्तु सानु हे अर्थात जिसको सर्प समझ डाले दूसरे कहता है सर्प रजू है सर्प रजू है सर्प जिसको समझे सर्प पर नहीं किंतु रजू है सर्प का बाध करके रजू कहता है ठीक इस प्रकार का सर्वम करो इतम ब्रह्म ये जो सब नाम रूपात्मक प्रपंच दिखता है वो नहीं है एक ब्रह्म ही है नेह नाना सिकिंचन श्रुति ब्रह्म में नाना है नहीं बहुत श्रुति अद्वित्य ब्रह्म तो उसको नहीं जान करके व्यर्थ जीव ऐसे में व्यर्थ कलह करते ब्रह्मतत्व येहु ओम पूर्णमादा पूर्ण देवाष्य ओ शांति शांति शांति, शांति